श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद तीन आठ मई अठारह सौ सत्तासी गुरुभाइयों के साथ नरेंद्र ध्यान वाले कमरे में अर्थात काली तपस्वी वाले कमरे में नरेंद्र और प्रसन्न आपस में बातचीत कर रहे हैं कमरे में एक दूसरी तरफ राखाल हरीश और छोटे गोपाल हैं बाद में बूढ़े गोपाल भी आ गए नरेंद्र गीता पाठ करके प्रसन्न को सुना रहे हैं ईश्वरसूता तिष्ठति ठति सर्वभूतानि यंारूढ़ा मयां तमेव शरण गर्व भारत तत्दा परां शाति स्थान प्राप्ति शाश्वत सर्वर्मा परतज मेकं शरण व्रज अहम पेभ्यो मोक्षय्या माँ शुच् नरेन्द्र देखा यंढ़ सर्वभूतानि सर्वभूतानी यंत्रारूढ़ानिमाया इस पर भी ईश्वर को जानने की चेष्टा तो कीट से भी गया बीता है तो उन्हें जान सकता है जरा सोच तो सही आदमी क्या है ये जो अगणित नक्षत्र देख रहा है इनके संबंध में सुना है ये एक सोलर सिस्टम सौर जगत है हम लोगों के लिए जो यह एक ही सोलर सिस्टम है इसी में आफत है जिस पृथ्वी की सूर्य के साथ तुलना करने पर वह एक भटे की तरह जान पड़ती है उस उतनी ही पृथ्वी में मनुष्य चल फिर रहा है नरेंद्र गा रहे हैं गाने का भाव तुम पिता हो हम तुम्हारे नन्हे से बच्चे हैं पृथ्वी की धूल से हमारा जन्म हुआ है और पृथ्वी की धूल से हमारी आंखें भी ढकी हुई है हम शिशु होकर पैदा हुए हैं और धूल में ही हमारी क्रीड़ाएँ हो रही हैं दुर्बलों को अपनी शरण में ग्रहण करने वाले हमें अभय प्रदान करो एक बार हमें भ्रम हो गया है क्या इसीलिए तुम हमें गोद में ना लोगे क्या इसीलिए एकाएक तुम हमसे दूर चले जाओगे अगर ऐसा करोगे तो हे प्रभु हम फिर कभी उठ न सकेंगे चिरकाल तक भूमि में ही अचेत होकर पड़े रहेंगे हम बिल्कुल शिशु हैं हमारा मन बहुत ही क्षुद्र है हे पिता पग पग पर हमारे पैर फिसल जाते हैं इसलिए तुम हमें अपना रुद्रमुख क्यों दिखाते हो क्यों हम कभी कभी तुम्हारी भावों को कुटिल देखते हैं हम क्षुद्र जीवों पर क्रोध न करो हे पिता स्नेह शब्दों से हमें समझाओ हमसे कौन सा दोष हो गया है यदि हमसे सैकड़ों बार भी भूल हो जाए तो सैकड़ों ही बार हमें गोद में उठा लो जो दुर्बल हैं वे भला कर क्या सकते हैं तू पढ़ा रह उनके शरण में पड़ा रह नरेंद्र भावावेश में आए हुए से फिर गा रहे हैं भावार्थ हे प्रभु मैं तुम्हारा गुलाम हूँ मेरे स्वामी तुम्ही हो तुम्हीं से मुझे दो रोटियां और एक रंगूठी मिल रही है उनके श्री राम कृष्ण देव की बात क्या याद नहीं है ईश्वर शक्कर के पहाड़ हैं और तू चीटी बस एक ही दाने से तो तेरा पेट भरता है और तू सोच रहा है कि मैं यह पहाड़ का पहाड़ उठा ले जाऊंगा। उन्होंने कहा है याद नहीं सुखदेव अधिक से अधिक एक बड़ी चीटी समझे जा सकते हैं इसीलिए तो मैं काली से कहा करता था कि रे तू गज और फीता लेकर ईश्वर को नापना चाहता है ईश्वर दया के सागर हैं उनके शरण में तू पड़ा रह वे कृपा अवश्य करेंगे उनसे प्रार्थना कर यत् दक्षिणम मुखम ते न माम पाहीं असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतम गमय आविर, आविर्म आविर्म एधि रुद्रे यत्ते दक्षिणम मुखम तेन माही नित्यम प्रसन्न कौन सी साधना किए जाए नरेंद्र सिर्फ उनका नाम लो श्री कृष्ण का गाना याद है या नहीं नरेंद्र श्री कृष्ण देव का वह गाना गा रहे हैं जिसका भाव है ऐश्यामा मुझे तुम्हारे नाम का ही भरोसा है पूजन सामग्री लोकाचार और दांत निकालकर कर हंसने से मुझे क्या काम तुम्हारे नाम के प्रताप से काल के कुल पास छिन्न भिन्न हो जाते हैं शिव ने इसका प्रचार भी खूब कर दिया है मैंने तो अब इसे ही अपना आधार समझ लिया है नाम लेता जा रहा हूं जो कुछ होने का है होता रहेगा क्यों मैं अकारण सोचकर जीवन नष्ट करूं, ऐ शिवे, मैंने शिव के वाक्य को सर्वसार समझ लिया है